इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोगता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम्हें हो इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परम परमात्मन इस चित्र विचित्र जगत का ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है तुम प्राण क्रियाशक्ति और जीवशक्ति ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं के सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं तुम्हारी ही है क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं अचेतन है स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है शक्ति नहीं शक्ति तो तुम्हारी ही है अथकदात्मज प्राप्त कृतपादिवंदनौ वसदेवभिनी संकर्षणच्युत मुनीच्रुवा पुत्रोध्याम सूचक तद्जर्जा विश्रम परिभाष्याभ्य भाषत कृष्ण कृष्ण महायोगिन महायोगी शकर्षणसनातन जेवाम से यक्षा प्रधानपुरशौ परे नतो यस्मत यहादा सागवान्क्षा प्रधानपुरशे पुरुषेश्वरः विधम विश्व आत्मश्रेष्ठ मथोक्ष प्राणो जीवो प्रभु चंद्रमा की कांति अग्नि का तेज सूर्य की प्रभा नक्षत्र और विद्युत आदि के की रूप से सत्ता पर्वतों की स्थिरता पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृद्धि और गंध रूप गुण ये सब वास्तव में तुम्ही हो परमेश्वर जल में तृप्त करने जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है जल और उसका रस भी तुम्ही हो प्रभो इंद्रिय शक्ति अंतकरण की शक्ति शरीर की शक्ति उसका हिलना डोलना चलना फिरना ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही है दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम्ही हो आकाश और उसका आश्रय शब्दा या परावाणी नाद पश्यंती ओंकार मध्यमा तथा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पदरूप वैखरीवाणी भी तुम्हें हो इंद्रियां उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता तुम्ही हो बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुमी हो। होज प्रभा सत्ता चंद्र्यकर्च विद्युता भूभृता भूमिर्वृत्ति गंधोत्थो भर्पण प्राणनपम नम पेव तद्रस ओज सहो बल तेजा गतिर्वाजो तवीश दिशा ओमकाशो दिशं स्फोट आश्रय नादो वर्णस्वंकार आकतीृथकृति इंद्रिंद्रिया देवास्त तदनुग्रह अवबोधो भवान्बुदे जीवश्यामृति सती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 उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं भूताना भूतादिइंद्रिया तेजस वैकारिको विकल्पा प्रधान मनुषाईना न स्वरे स्वीह भावेश तदसी तमन स्वरम यथाद्रव्य विकारेश्रव्य मत्रम निरूपित प्रभो सत्वरजतम ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां परिणाम महत्वात्वादि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है इसलिए ये जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप ही तुम रह जाते हो यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है देह इंद्रिय अंतकरण सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं उनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते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 सत्म त्वयद्धा ब्रह्मणी परे कलतामी भावा विकल्पिता यर्यि विकतामीसु विकारेशुदा व्यावहिक गुण प्रवाह तस्ुझाखिम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 मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है यह बात तुमने मुझसे कही भी थी इसलिए दीन जनों के हितैसी शरणागत वसल मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूं, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया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 प्रधान प्रधानपुरशे भूभार छत्र क्षपणवतीर्ण तथाथत्ते गमरण मदारबिंद आपन्न संस्रृति भयापहमाबन्धो एकतावतालमलिंद्रियलाल सर्म दिग्विपरे यद्यबुद्धि ननु धर्म नाना विभूति श्री शुक जी कहते हैं परीक्षित बसुदेवजी के ये वचन सुनकर यद शिरोमणि शिरोमि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे उन्होंने विनय से झुककर कर मधुर वाणी से कहा